शववादराय सूत्र्यतौ वंदे भगव ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योमद्याय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति सममेदक तलवकार साखिया के अनुपनिषद इसमें सिद्धांत कहा विज्ञान अर्थात चैतन्य आत्मा ये ज्ञान सापेक्ष नहीं है ये ज्ञान अनपेक्ष है पूर्व पक्ष कहा कि ज्ञान अनपेक्ष होगा तब का विरोध भी होगा और श्रुति विरोध भी होगा लौकिक विरोध न जाना में और सम्यक जाना मैं इस प्रकार के अर्थात ज्ञान का पूर्वकालिक और ज्ञान का उत्तरकालिक इस प्रकार के भिन्न अनुभूति होती है और शास्त्र विरोध आत्मान एवं अवैध एतम वैतम आत्मान विधित्व ये सब कहता है अर्थात आत्मा ज्ञान का विषय बनता है सिद्धांत ही वहाँ निराकरण किया कि जो ज्ञान का विषय बनता है वो उपहित तो चैतन्य है वो विशिष्ट है अंतकरण विशिष्ट बुद्धि आदि विशिष्ट हो करके वो ज्ञान का विषय बनता है वो चैतन्य से भिन्न पदार्थ है और वो सुखी दुखी इत्यादि होता है लौकिक अर्थात लोक में इसी का ज्ञान होता है वो विशिष्ट आत्मा है अर्थात चैतन्य अंतकरण विशिष्ट होकर के वही सुखी दुखी इत्यादि होता है उससे भिन्न विज्ञान स्वरूप आत्मा है आगे टीका में अत इति धर्मवत्वाद अस्तु पूर्व पक्ष कह रहा है कि इस प्रकार की धर्म विशिष्ट जो हुआ वो जीव हुआ ठीक है अतः तो इति उक्त धर्म बत्वात अत भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया गया लौकिके अतो अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मन ये अतः शब्द से इसको कहते हैं अतः उससे पूर्व में जो सब धर्म विशिष्ट जीव है कह दिया गया उक्त धर्मवत्वाद अस्तु नित्य विज्ञा विलक्षणो जीव नित्य विज्ञान हो गया ब्रह्म ब्रह्म से विलक्षण जीव ए कथं एतावता विरोधः परिहृत इति आकांक्षाएं आह इतने से विरोध का परिहार कैसे हो गया अर्थात ज्ञान निरपेक्ष चैतन्य विज्ञान ज्ञान निरपेक्ष है लोकशास्त्र से जो विरोध होता था उसका परिहार कैसे हो गया इस प्रकार पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में त्रत विज्ञापेक्षा विपरीत ज्ञान च उपपद्य न नित्य विज्ञान स्वरूप न नित्य विज्ञाने तत्र है, तत्र अर्थात तो जो विशिष्ट है बुद्धि आदि विशिष्ट चैतन्य जिसको जीव कहा जाता है उसी के विषय में अर्थात जीव विषय में ही विज्ञान अपेक्षा साक्षी अहंकार को जानता है विपरीत ज्ञानत्व च तो वही जीव विषय में ही विपरीत ज्ञान ये हो सकता है स्वरूप का विषय में विपरीत ज्ञान नहीं है किंतु जीव विषय में मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इस विषय में कभी विपरीत ज्ञान नहीं हो जाता है किंतु ये पदार्थ हम देखा है नहीं देखा है ये पदार्थ हम हमको कभी सुना है नहीं सुना है तो ये जो सुनने वाला नहीं सुनने वाला ये सब जीव ही होता है इस विषय को कभी संशय हो जाता है विपरीत ज्ञानत्व च उपपद्यते न पुनर नित्य विज्ञान है जो हमारा वास्तव स्वरूप है उस विषय में कोई विज्ञान अपेक्षा तो अन्य अर्थात अन्य ज्ञान होने से हम जानते हैं हम है ऐसा नहीं है टीका में एवं लोकानुभव विरोधे परिहृते शास्त्र विरोध न परिहृत लौकिक विरोध परिहार हो गया ठीक है तो जिसको जाना जा रहा है वो विशिष्ट आत्मा है उस विषय में कभी संशय भी हो जाता है किंतु जो स्वरूप है उस विषय में कभी संशय नहीं होता है मैं हूँ नहीं हूँ इस विषय का संशय नहीं होता है तो लोक अनुभव का जो विरोध पूर्व पक्ष ने दिखाया था उसका तो परिहार हो गया अभी शास्त्र विरोध न परिहृत जो शास्त्र में कहा गया तद आत्मा नम अवैध एतम व्य तदात आत्मा विदित्व इस प्रकार के जहाँ आत्मा विषय का ज्ञान का बात कहा गया है शास्त्र में उसका तो परिहार नहीं किया गया इस पूर्व पक्ष का शंका होने से आह आह अर्थात पूर्व पक्ष ही है। अपना बात कह रहा है भाष्य में ये पूर्व पक्ष का पंक्ति है तत्वसी बोधोपदेशो न उपपद्यत चेत तत्वमसी ये जो बोध का उपदेश होता है ये संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसके लिए टीका में कहते हैं विशिष्ट से मिथ्यात्वात्थ पूर्व पक्षी अपना बात समझा रहा है विशिष्ट से मिथ्यात्वात जो विशिष्ट है वो अध्यस्त है आपने कह दिए शुद्ध में विशिष्ट अध्यस्त होता है वो मिथ्यात्वा मिथ्या है ब्रह्मास्मृति अनुभव अयोगात जो मिथ्या है उसको अनुभव होगा कि मैं ब्रह्म हूँ मैं त्रैकालिक सत्य पदार्थ हूँ मिथ्या को इस प्रकार की बोध नहीं होगा मैं सत्य हूँ ब्रह्मास्मृति अनुभव अयोगात मोक्ष अर् अयोगात तब उसको मोक्ष भी नहीं होगा क्योंकि वो तो विशिष्ट है उसका वो विशेषण कभी हटेगा नहीं विशिष्ट और उपहित ये दोनों में अंतर है जो लोग नए है उनके लिए थोड़ा कह देते हैं जैसे ये पुष्प इसका ये जो रक्तरूप है वो कभी अलग हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो इस यहाँ कहते हैं कि जो विशेषण है रक्त रूप वो विशिष्य पुष्प से कभी अलग नहीं हो पाएगा इसको कहा जाता है विशिष्ट और उपहित कहा जाता है जहाँ उपाधि से युक्त हो जाता है जैसे स्वच्छ स्फटिका के पास अगर ये पुष्प रखा जाएगा स्फुटिक स्फटिका रक्त दिखेगा किंतु वहाँ जो स्फटिका रक्त वर्ण दिखेगा हम जब स्फटिकों को ले जाएंगे वो रक्तवर्ण भी साथ में जाएगा नहीं जाएगा उसको कहा जाता है उपहित तो। ये पुष्प हो गया विशिष्ट अर्थात तो जो विशेषण है वो साथ में हमेशा रहेगा अगर विशेषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट ही नहीं रहेगा किंतु उपहित तो में वो उपाधि वो उपधेय के साथ साथ नहीं चलेगा थोड़ा अंतर है तो यहाँ जो विशिष्ट है वो विशिष्ट से विशेषण कभी हटेगा नहीं तो उसको मोक्ष कभी होगा नहीं तो मोक्ष अर्व अयोगाच उसको मोक्ष होगा नहीं इसलिए इति उपदेश न घटते चेत यहाँ तक पूर्व का वाक्य तत्वमसी ये उपदेश नहीं हो पाएगा मिथ्या को उपदेश करेंगे अब त्रैकालिक सत्य है इस प्रकार के उपदेश ये नहीं घटेगा सिद्धांत कहता है कि ठीक है जो जीव है उसको कहा जाएगा आप ब्रह्म है वो बात नहीं घटेगा किंतु जो ब्रह्म है उसको कहा जाएगा आप ब्रह्म है ये सत्य होगा मिथ्या होगा ये सत्य होगा तो सिद्धांत कहता है तरी ब्रह्मण एवं उपदेश वस्तु तो ब्रह्म को उपदेश किया जाएगा आप ब्रह्म हो इस प्रकार के किया जाए इतिहास्य सिद्धांत पक्ष से ये शंका दिखाया गया तो ब्रह्म को तत्वमसी उपदेश किया जाए ऐसा होने से आह पूर्व पक्ष उत्तर देता है भाष्य में आत्मान एवं अवैद इति एव आदि च पूर्व में दे दिया था न उपपद्यते इति चेत इति बोध उपदेश न उपपद्यते और आत्मान एवं अवैद इस प्रकार की उपदेश भी उप पद्यतें कहा गया आत्मानम एव अवैध आत्मा को उसने जान लिया अगर वो पहले से ही ब्रह्म है तो फिर उसको कहा जाएगा नहीं नहीं अभी वो आत्मा को जानना है वो तो जानता है पहले से जो नित्य बोध रूप है उसको फिर कहा जाएगा कि नहीं आप बोध रूप हो ये कहने का व्यर्थ है पूर्व पक्षी बात कर रहे हैं आत्मानम एव अवैध इति इस प्रकार की जो उपदेश कहा गया ये सब न उपपद्यते ये सब फिर घटेगा नहीं क्यों नहीं घटेगा कहते नित्य बोधात्मक वो तो बोध रूप ही है तो बोध रूपों को फिर कहा जाएगा कि आप बोध रूप हो और उसको ज्ञान भी हो जाएगा मैं बोध रूप हूँ इस प्रकार की ये संभव नहीं है तत्व मसीती बोध संग्रह वाक्य अर्थात ये तीन दो पंक्ति आगे हैं संग्रह वाक्य साधारणत कहते हैं जो मंत्र का तात्पर्य को ले करके उसका संक्षेप से वाक्य कह दिया गया ये किंतु वास्तविक तो कि मंत्र का तात्पर्य विषय नहीं ये तो आगे विचार आरंभ किए हैं तो विचार में भी इसको संग्रह वाक्य कह सकते हैं किंतु साधारणतः तो जो मुख्य अर्थात तो मंत्र का संक्षेप वाक्य होता है उसको संग्रह वाक्य कह देते हैं नित्य बोध रूप होने से उसको इस प्रकार के अर्थात उपदेश ये भी सार्थक नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले से ही बोध रूप है फिर आत्मा नाम वो अवैध इस प्रकार के आवश्यक नहीं है टीका में एव आदिनी वाक्या ब्रह्मोपदेश पक्षे न संगंते तजनित फलाभाव इत्यर्थ एवं आदिनी वाक्या इस प्रकार की जो वाक्य कौन सा वाक्य आत्मानम एवं अवैध इस प्रकार के वाक्य ब्रह्म उपदेश पक्षे ब्रह्म को उपदेश किया जाएगा कि आप तत्वमसी उपदेश ब्रह्म को कहा जाएगा और वो आप अपने आपको जान लेगा तो ब्रह्म को उपदेश किया जाएगा इस पक्षे में न संगंते संग एकम धातु परसनिपद आत्मनिपद समोह गमृिभ्या उसे आत्मनिपद हो जाता है सम के पर्व में गम धातु और ऋच्छ धातु ये आत्मनिपद हो जाते हैं संगच न, संगच तो क्यों ब्रह्मो को उपदेश नहीं किया जा सकता है उत्तर देते हैं तज तो जनित फलाभावत जो पहले से ही कोई जानता है कि मैं तो मनुष्य हूं उसको जाकर के कहेंगे आप मनुष्य हो तो कहेगा ये कौन सा नया बात कह रहे हैं इसी प्रकार की तजनित तो फलाभावत तीन नंबर टिप्पणी देखिये नित्य बोधात्मकत्वाद इतिय तात्पर्यमः जो भाष्य में दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति में नित्य बोधात्मक इस शब्द के द्वारा क्या कहना चाहते हैं टीकाकार टिप्पणी में कहते हैं फलाभावत तजनित जो टीका में कहा गया तजनित फलाभावत ये वही भाष्य का तात्पर्य हो गया इसका अर्थ टिप्पणीकार कहते हैं वाक्य फलम बोध एवं भवती वाक्य से क्या वाक्य का फल क्या है शब्द उच्चारण क्यों किया जाता है दूसरों को ज्ञान कराने के लिए तो वाक्य जम फल बोध एवं भवति स निर्विकार है बोधात्मनि नोत्पत्तु इति इतिभाव जो निर्विकार है बोध स्वरूप है तो फिर वो बोध स्वरूप में और बोध का क्या उत्पन्न करवाया जाएगा इसलिए संभव नहीं है टीका में इसको कह दिया तजनित फलाभाव तजनित बोध जनित, जनित बोध जनित, जनित, जनित कोई फल नहीं होगा यहाँ तक ये पूर्व पक्ष अपना बात कहा भाष्य में पूर्व पक्ष का और एक पंक्ति है नदित्यो आदित्यो न प्रकाश्यते अत तदर्थ बोध उपदेश अनर्थक इत पूर्व पक्ष के दृष्टान्त भी देता है जो प्रक, स्वयं प्रकाश रूप है आदित्य वो फिर दूसरे प्रकाश को अपेक्षा करेगा ये बात पूर्व पक्ष करे न ही आदित्यो अन्येन प्रकाश्यते दूसरों के द्वारा प्रकाश्य होगा आदित्य ऐसा नहीं है अत तद अर्थ बोध उपदेशो हो अनर्थक इसलिए ब्रह्म को तत्वमसी कह कर आप बोध स्वरूप हो ऐसा बोध करवाना ये अनर्थक है इति चेत यहाँ तक तो के पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ टीका में सिद्धांति अब उसका निराकरण करेगा टीका में विशिष्ट से च ब्रह्मण उपदेश असंभव अपि पूर्व पक्ष कह दिया कि विशिष्ट मिथ्या है और उसको उपदेश नहीं किया जा सकता है कि आप ब्रह्मा है और जो निरूपाधिक ब्रह्म है शुद्ध चैतन्य है उसको भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि फल नहीं होगा ये दोनों नहीं होगा ठीक है सिद्धांत कहता है कि ठीक है विशिष्ट से स्वरूपाधि निरूपाधिक ब्रह्मण उपदेश असंभव अपनी उपाधि विशिष्ट चित्त स्वरूप जीवपद लक्ष्य से वैशिष्ट्यारेण उपदेशो भविष्यति उपाधि विशिष्ट स्वरूप उपाधि से विशिष्ट हो गया जो चैतन्य तत्स्वरूप जो जीव उपाधि विशिष्ट हो गया उसको जीव कहा जाएगा उपाधि चैतन्य में क्या उपाधि होने से वो जीव बन जाता है अंतकरण तो अंतकरण उपाधि विशिष्ट जो जीव हो जाता है ये जीव पद का जो लक्ष्यर्थ है जीव पद का लक्ष्य तीन तीन नंबर टिप्पणी में दे दिए लक्ष्य से उपहित से जीव पद का जो उपहित है तद वैशिष लक्ष्य से वैशिष्ट द्वारेण वैशिष्ट शब्द का अर्थ होता है कि संबंध जैसे कह जाएगा कि केवल अभी भूतल है अभी हम भूतल में घट रख दिए तो अभी घट वाला जो भूतल है यो केवल भूतल जब था उससे ये घट वाला भूतल भिन्न है क्योंकि हम घटवत भूतल भी कह देते हैं अभी ये जो विशेषण हो गया घट अभी हम कहते हैं कि विशेषण विशेष्य में है यहाँ विशेष्य कौन है भूतल और विशेषण घट तो अभी घट भूतल में किस संबंध से है संयोग संबंध से अगर कहा जाएगा कि भूतल घट गोट, घट भूतल में है और एक नया एक आकर के कहेगा घट भूतल में नहीं है घट का संयोग भूतल में है घट और भूतल ये दोनों का बीच में संयोग संबंध है तो वास्तविक भूतल में ये संयोग है ना घट है संयोग, संयोग है, है। तब तो नया एक लोग विचार करके कहेंगे कहेंगे भूतल में घट नहीं है भूतल में अगर घट है तो आपको कहना पड़ेगा संयोग है ना घट है ऐसा कहना पड़ेगा तो अभी संयोग आ गया भूतल में जब ये संयोग भूतल में नहीं आया था तब भूतल विशिष्ट था क्या नहीं था अभी भूतल में संयोग आ जाने के बाद हम कहते हैं भूतल में भूतल विशिष्ट बन गया जो भूतल और विशिष्ट बन गया उसमें क्या पदार्थ वास्तविक आया क्या आने से हम उसको विशिष्ट कह कहते संयोग आया यही जो संयोग आया इसी को कहेंगे कि विशिष्ट का यही वास्तव धर्म इतना ही है अभी भूतल विशिष्ट बन गया तो विशिष्ट में क्या धर्म रहेगा स्वयं करेंगे तो वैशिष्ट तो ये भूतल में वैशिष्ट आया ये क्या चीज है कहेंगे संबंध इसलिए वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ होता है संबंध दे दिया लक्ष्य वैशिष्ट्य द्वारे न लक्ष्य का वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ हो गया संबंध, संबंध। लक्ष्य का संबंध द्वारे न उपदेशो भविष्य जो शक्य होता है और शक्य जैसे हम कहेंगे कि गंगायाम घोष तो ये घोष वो कहीं बाजार में हो सकता है क्या अभी हम जो कहेते गंगा याम घोस ये हम कहाँ कहना चाहते हैं उसको तीर में।, तीर में क्यों हम क्यों बाज़ार में नहीं कहेंगे क्योंकि गंगा का संबंध बाजार के साथ नहीं है शक्य संबंध जो होगा उसका लक्ष्य कहा जाएगा और जैसे लक्ष्य हो गया शक्य संबंध इसी प्रकार की जो शक्य होगा वो भी लक्ष्य संबंध उसमें रहेगा परस्पर में संबंध हो जाएंगे तो यहां कहते हैं कि लक्ष्य का संबंध लक्ष्य से वैशिष्ट्य, वैशिष्ट अर्थात संबंध अभी लक्ष्य का संबंध कहा रहेगा लक्ष्य का संबंध वैशिष्ट्य तो संबंध हो गया शक्य का संबंध कहाँ रहता है लक्ष्य में लक्ष्य का संबंध कहाँ रहेगा शक्य में तो यहाँ कह दे कि लक्ष्य से वैश्विक वैशिष्ट द्वारा लक्ष्य का संबंध द्वारा लक्ष्य का संबंध कहाँ होगा सत्य पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि आप ये जीव को उपदेश करेंगे कि आप ब्रह्म हो ये तो मिथ्या है सिद्धांत है कि वो मिथ्या है वो ठीक है किंतु जो लक्ष्य है वो सत्य है लक्ष्य सत्य है लक्ष्य का संबंध है ये सक्य के साथ तुम पद का शक्य कौन है जीव।, जीव तो अभी हम जीव को कहेंगे कि आप ब्रह्म हो और ये जो जीव है वो तुम पद का शक्य है और ये जो शक्य है वो लक्ष्य का संबंधी है तो जो संबंधी है उसी को कहा जाएगा कि आप वो हो जैसे प्रवाह को हम कह देंगे कि बाजार के साथ संबंध है वो नहीं घटेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा किंतु प्रवाह को अगर कहा जाएगा कि तीर आपके पास है आपका वास्तव रूप तीर है यहाँ ऐसा नहीं घटता है मतलब वास्तव रूप तीर नहीं है प्रवाह का दृष्टान्त देने के लिए अगर प्रवाह को तीर के बात कहा जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा किन्तु प्रवाह को बाजार का बात कहा जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा उसका कभी संबंध नहीं है तो सिद्धांत यह उत्तर देता है कि आपने आप आक्षेप करते हैं कि ये विशिष्ट मिथ्या को कैसे उपदेश किया जाएगा सिद्धांत कहता है कि जो विशिष्ट मिथ्या है वो सत्य का संबंधी है तो होने से अभी उसी को ही उपदेश किया जाएगा वो अपना संबंधी को समझ लेगा तो यहाँ कहा जाता है लक्ष्य से द्वारे न लक्ष्य का वैशिष्ट्य कहाँ आएगा शक्य में यहाँ शक्य कौन हो जाता है शक्य जीव तो जीव जो है वो एक विशिष्ट पदार्थ है तो उसी को अभी उपदेश किया जाएगा लक्ष्य से वैशिष्ट द्वारे न अभी जीव पद का जो लक्ष्य है वो तो शुद्ध चैतन्य हो जाएगा उपहित तो साक्षी हो जाएगा उसका संबंध आ जाएगा ये जीव में वैशिष्ट द्वारे न उपदेशो संभव इसलिए जीव को उपदेश करना ये संभव है घट जाएगा क्योंकि वो संबंधी है संबंध संबद्ध है लक्ष्य के साथ और फलम तस् ठीक है अभी हम जीव को उपदेश करेंगे तो उसका फल क्या होगा कहते हैं फलम तस्य आरोपित बंध निवृत्तिर अभी ये जो विशिष्ट बन गया ये कुछ आरोप कर लिया विशिष्ट में एक चैतन्य अंश है और एक उपाधि अंश है विशेषण अंश है ये जो विशेषण अंश है अंतकरण ये केवल ज्ञान से आरोपित हुआ है तो यही आरोपित की निवृत्ति आरोपित बंध का निवृत्ति इतिहा ये फल हो जाएगा उपदेश का फल ये हो जाएगा तो इसलिए उपदेश किसको किया जाएगा शुद्ध को ना भी विशिष्ट को उपदेश करेंगे विशिष्ट को उपदेश करेंगे पूर्व पक्ष कहता था विशिष्ट मिथ्या है उसको उपदेश करना व्यर्थ है सिद्धांत कहता है कि वो संबंधी है तो इसलिए उसको उपदेश करना ही सार्थक है और फल भी होगा भाष्य में न लोकाध्या लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात् लोक लोके, लोके, लोके ही अर्था लोके न प्राणियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा अध्यारोप जो किया गया है उसका अपोह अपोह निराकरण अभी चैतन्य अध्यारोप कर लिया किसको अध्यारोप कर लिया कहते हैं विशेषण को अंतकरण इत्यादि सब अध्यारोप हो गए हैं उसका निराकरण किया जाएगा अच्छा भाष्य में आ गए नित्य विज्ञाने अनित्य भाष्यम आगे सर्वात्म बुद्ध्याद नितधर्मा लोकता आत्मावेकत तदपोहादेशो बोधात्म ये जो न लोका लोकाध्या लो, लोका ये संग्रह वाक्य जैसे ऊपर में पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य ले लेंगे तो ये भी सिद्धांति का संग्रह वाक्य हो जाएगा सिद्धांत कहता कि सर्वात्मी ही नित्य विज्ञाने समानाधिकरण है तो बुद्धियादि अनित्य धर्म बुद्धियादि अनित्य धर्म इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी थोड़ा देखेंगे बुद्धियादय एवं बुद्धियादीना कर्तृत्वादयो अनित धर्म या तो बुद्धियादि ही अनित्य धर्म है अथवा बुद्धि में जो कर्तृत्व आदि है इसको अनित्य धर्म लेंगे क्योंकि भाष्य में कहा गया बुद्धियादि अनित्य धर्म या तो कर्म धारा लीजिये नहीं तो षि लीजिये बुद्धि का जो अनित्य धर्म लोके ही अध्यारोपिता लोकों के द्वारा अध्यारोप किया गया है चैतन्य में क्यों किया गया है कहते हैं आत्मा अविवेकत आत्मा न अविवेकत आत्मा का मतलब स्वरूप ज्ञान नहीं होने से अविवेक हो गया अर्थात आत्मा और अहंकार ये दोनों का बीच में विवेक नहीं हुआ विवेक अर्थात पृथक पृथक नहीं हुआ तो अध्यारोप का हेतु क्या हो गया अभिवेक आत्मा विवेक तद अपोहार्थो तद कहने से अभिवेका अभिवेक का निराकरण करने के लिए बोध उपदेशो बोधात्मन बोध, बोध स्वरूप को भी उपदेश किया जाएगा तो बोध उपदेश ये सार्थक होगा ये सिद्धांती अपना बात कह दिया इसलिए विशिष्ट को ही उपदेश किया जाता है और जो आरोपित अंश है उसका निराकरण हो करके ज्ञान निश्चय हो जाता है अभी पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिया कि लोक अध्यारोप कर लिया ये लोक शब्द से आप किसको कहना चाहते है नोक शब्द है न आत्मा उचित अनात्मा वा। ये वाक्य अभी कौन कह रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है ये क्यों कहा ये लोक शब्द कहां से लाया पूर्व पक्ष तो भाष्य में है लोक अध्यारोप अपोहार तत्वात ये जो लोक शब्द कह दिया पूर्व पक्ष कहता है कि लोक शब्द से आत्मा को कहते हैं अनात्मा को कहते हैं नाद्य लोक शब्द से किसको नहीं कहा जाएगा आत्मा को नहीं कहा जाएगा आत्मनो अधिष्ठानतया अध्यास कर्तृत्व असंभात चैत्र ही सुक्ति कायम रजतम अध्यक्षती न सुक्तिकोपक्ष कह रहे हैं कि आत्मा अधिष्ठान है जो अधिष्ठान होता है वो आपने में अध्यास नहीं करता है जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है चैत्र को अभी सुक्ति में रजत चैत्र अध्यास कर रहा है ना सुक्ति अध्यास कर रहा है चैत्र अध्यास कर रहा है तो यहां जहां सुक्ति में रजत का ज्ञान होता है वहां सुक्ति को कहते हैं अधिष्ठानम और रजत को कहते हैं अध्यस्त जो अधिष्ठान होता है जिसका ज्ञान होने से अध्यस्थ का निवृत्ति हो जाती है उसको अधिष्ठान कहा जाता है जो अधिष्ठान होता है सुक्ति वो स्वयं रजत को आरोप करता है क्या नहीं करता है अन्य कोई दूसरा करेगा और यहाँ आप कहते हैं कि आत्मा में अध्यस्त होता है बुद्धि आदि तो अभी आत्मा तो अधिष्ठान है जैसे सुक्ति रजत का अध्यासन नहीं कर लिया इसी प्रकार के आत्मा बुद्धि आदि का अध्यासन नहीं करेगा आत्मा कर्ता नहीं बनेगा का जो अधिष्ठान होता है वो कर्ता नहीं बनता है पंक्ति देखें आत्मनो अधिष्ठानतया आत्मन अधिष्ठानतया आत्मन ष्ठी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आत्मा अधिष्ठान आत्मा में जाएगा अधिष्ठानता उस हेतु से अध्यास कर्तृत्व असंभवात जो अधिष्ठान होगा वो अध्यास का करता नहीं होगा दृष्टांत तो देता है पूर्व पक्ष चैत्र ही सुक्तिकाया रजतम अध्यक्ष चैत्र सुक्ति, सुक्ति में रजत का अध्यास करता है न सुक्तिका एवं अधिष्ठान स्वयं आपने में अध्यास नहीं करता है अध्यास कर्तृत्व आत्मा न अगर आत्मा को अध्यास का कर्ता मानेंगे च अभी आत्मा को अध्यास कर्ता कहेंगे जैसे कुलाल घट का करता हुआ तब तो अभी घट बनने से पहले कुलाल में कर्तृत्व आना पड़ेगा अगर कुलाल में कर्तृत्व चीज नहीं रहेगा तब तो घट नहीं बन पाएगा क्योंकि कर्तृत्व शब्द का अर्थ होता है तो कि कर्ता में रहने वाला धर्म ये क्या है कहते हैं कृति नया एक लोग कहते हैं कृति प्रयत्न कुलाल में पहले विचार होगा इस प्रकार के घाटा बनाऊँ ये ये पदार्थ व्यवहार करूँ इस प्रकार के जो विचार चलेगा इसको कहा जाएगा उसका प्रयत्ना आगे फिर घट बनाएगा तो पदार्थ बनने से पहले कृति कर्तृत्व तो को पहले रहना पड़ेगा अगर अभी आत्मा को अध्यास का कर्ता मानेंगे तो कर्तृत्व तो कहाँ रहना पड़ेगा आत्मा में तो आत्मा में कर्तृत्व तो रहेगा क्या करने के लिए अध्यास करने के लिए इसलिए अध्यास होने से पहले आत्मा में कर्तृत्व को मानना पड़ेगा तो पहले आत्मा उसमें कर्तृत्व तो आ गया आगे अध्यास हुआ अभी जो कर्तृत्व तो आया अभी अध्यास हुआ नहीं कर्तृत्व तो है तो ये कर्तृत्व तो फिर अध्यस्थ होगा नहीं होगा जो अध्यस्त नहीं होगा उसका निराकरण होगा तो आत्मा हमेशा करता ही बना रहेगा तो फिर उसका मोक्ष हो जाएगा नहीं होगा ये पूर्व पक्ष दोष दिखाता है अध्यास कर्तृत्व आत्मनः अगर आत्मा को अध्यास का कर्त्ता मानेंगे तो प्राग एवं अध्यासात् कर्तृत्व वाच्य अध्यास होने से पहले आत्मा में कर्तृत्व तो कहना चाहिए तब क्या होगा अच्छा अध्यास होने से पहले कर्तृत्व तो क्यों होना पड़ेगा तो पूर्व पुरुष कहता है कि कर्तृत्व तो से प्राग प्रागभाव नियम कर्तृत्व कार्य से पहले होना पड़ेगा क्योंकि जो कर्तृत्व उसको कहा जाएगा कृति प्रयत्न वो प्रयत्न कार्य के प्रत्येक कारण है जिसका अंदर में प्रयत्न नहीं होगा उसके कार्य हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं शायद ये चाणक्य का है न ही सुप्त से सिंहस्य प्रभि संखे मुर्गा सिंहों को परिश्रम करना पड़ता है तो इसलिए सिंघा जब जंगल में रहता है तो बारह चौदह साल जीता है और जब वही चिड़ियाघर में आ जाता है तो पच्चीस तीस साल जीता है कितना तो प्रयत्न करना पड़ता है कठिन परिश्रम करना पड़ता है चलिए थोड़ा विषय से बाहर हो गए तो फिर विषय में आ जाएंगे कर्तृत्व से क्योंकि कर्तित्व कार्य के प्रति एक कारण है और जो कारण है उसका लक्षण कहते हैं न्यायिक कार्य नियत पूर्व वृत्ति इसलिए अध्यास रूप को कार्य के प्रति कर्तृत्व को पूर्व में रहना पड़ेगा प्रागभाव कर्तव्य इसको रहना होगा प्रागभाव प्रागभाव प्राग अर्थात पहले रहना पड़ेगा एक नंबर टिप्पणी में बड़े महाराजी इसको लिख दिए हैं कर्तृत्व प्रागभाव प्राग भाव नियम इति कृति कर्तृत्व का अर्थ हो गया कृति प्रयत्न सा अध्यास प्रति कारण त्य कार्या... कार्यात पूर्ववृत्ति सर्वानुमतम इतिभाव जो कारण होगा वो कार्य से पहले रहेगा इसलिए कर्तृत्व पहले रहेगा अध्यास होने से पहले आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं कर्तृत्व प्रागभावन्यमात अभी कर्तृत्व फिर अध्यस्थ हुआ नहीं हुआ जो अध्यस्त नहीं होगा वो उसका स्वभाव होगा स्वभाव होगा तो फिर बन्नी का जो औष्ण्य ये कभी निराकरण हो जाएगा नहीं होगा तो स्वभाव निराकरण नहीं होगा तदाच अनमोक्ष प्रसंग फिर उसका मोक्ष नहीं होगा न स्वभाव भावान व्यावर्तेद औष्ण्यवत रव है ये उत्तराध है पूर्वार्ध है आत्मा कर्दि रूपच्चेत ना कांक्षी तरह मुक्तताम ये भगवान सूर्य स्वराचार्य का वार्तिक मेन थी आत्मा अगर कर्तादि रूप होगा तब मां कांक्षी तरी मुक्तताम फिर मोक्ष की इच्छा और मां कांक्षी मत करो क्यों नहीं स्वभाव भावान ब्यावर्ते तो औष्ण्यवत रव्य है रवि का औष्ण्य जैसे कभी निराकरण नहीं होगा क्योंकि उसका स्वभाव है इसी प्रकार की आत्मा का स्वभाव अगर कर्तृत्व तो होगा तो मोक्ष का आशा कदाच अनोक्ष प्रसंग ते तो कहा आ, इसको भी दो नंबर टिप्पणी दे दिए दे, देख लीजिए थोड़ा तथा तदाच अनिर्मोक्ष प्रसंग आत्म कर्तृत्व अध्यास प्राच्यत्वे आत्मा में जो कर्तृत्व है अगर वो अध्यास से पूर्वकालीन होगा प्राच्य पूर्व कालीन न आध्यासिकव न फिर यह कर्तृत्व तो आध्यासिक नहीं होगा अनाध्यासिक होगा अनाध्यासिक अर्थात तो वास्तव हो जाएगा होने से जो अध्यस्त नहीं होगा वो बाधित तो हो जाएगा फिर नहीं होगा तो अबाध्यवा तो बाध्य नहीं होगा और तन्मूल अध्यास वो कर्तृत्व का बाद नहीं होगा अभी तन मूल अध्यास कर्तृत्व मूल्य अध्यास अभी कर्तृत्व का बाद नहीं होगा और कर्तृत्व होने से अध्यास हो तो जाता है कर्तृत्व का बाद नहीं होगा तो फिर अध्यास का भी बाध हो? नहीं, नहीं होगा तो नहीं होने से तन्मूल अध्यास अवश्यम भावत इसलिए बुद्धि आदि तो हमेशा रहेंगे तो कर्तृत्व पहले है अध्यास तो रहेगा ही मोक्ष होगा नहीं ठीक है मैं से अध्यास अध्यास न कर्तृत्व आत्मनस अच्छा अभी दूसरा बात पूर्व पक्ष कह रहा है, अभी कर्तृत्व अध्यस्त नहीं हुआ वो उसका स्वाभाविक हो गया अभी कहेंगे अगर कहीं सिद्धांति कह देगा नहीं नहीं कर्तृत्व भी अध्यास्त है अगर ऐसा कहेगा तो कर्तृत्व से अध्यासत्व अर्थात तो कर्तृत्व का अध्यास हुआ होने से न कर्तृत्व आत्मन अभी कर्तृत्व आत्मा में अध्यस्थ हुआ तो कर्तृत्व जो आत्मा में अध्यस्त हुआ तो वो अध्यास कौन करेगा आत्मा में कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है उससे पहले आत्मा में कर्तृत्व है नहीं।, नहीं है नहीं है तो फिर आत्मा स्वयं अध्यास कर पाएगा कर्तृत्व का नहीं कर पाएगा तो और कोई दूसरा आना पड़ेगा आत्मा में कर्तृत्व का अध्यास करेगा इसको पूर्वपक्ष कह रहे हैं कर्तृत्व से अध्यासत्व कर्मणि घए हुआ है अर्थात अध्यस्तत्व कर्तृत्व अगर अध्यस्थ कहेंगे पहले हो गया कि कर्तृत्व अध्यस्थ नहीं है स्वरूप है अभी दूसरा पक्ष देते हैं कि कर्तत्व अध्यस्त है अध्यक्ष का अर्थ अध्यस्त कर्तृत्व अगर अध्यस्थ कहेंगे न कर्तृत्व आत्मन आत्मनस आत्म न आत्मान है तो फिर संशोधन करना है नए में भी आत्मान है अच्छा आत्मनस कर्तृत्व तो से अध्यय अध्यासत्व न कर्तृत्व आत्म आत्मा फिर कर्ता नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं तद विषय कर्तृत्वान्तर अभावत् आत्मा अध्यास का कर्ता बनेगा नहीं क्यों कहते हैं कि अध्यास का कर्ता बनने के लिए अध्यास किसको करेगा कर्तृत्व का अध्यास करेगा आत्मा में कर्तृत्व का अध्यास होगा अभी अध्यास करने के लिए एक करता चाहिए कहते आत्मा अगर करता होगा तो कर्तृत्व का अध्यास के लिए आत्मा में पहले कर्तृत्व होना पड़ेगा और इस प्रकार के दूसरा कर्तृत्व नहीं है अगर आप दूसरा कर्तृत्व मानेंगे प्रथम कर्तृत्व को अध्यास करने के लिए दूसरा कर्तृत्व मानेंगे फिर क्या दोष हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगा देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है न कर्तृत्व आत्मनस तद विषय कर्तृत्वांतर अभाव तद विषय अर्थात कर्तव कर्तृत्वांतर अभाव कर्तृत्व का अध्यास करने के लिए दूसरा कर्तव नहीं है अगर भावेच अगर कर्तृत्व का अध्यास करने के लिए दूसरा कर्तृत्व अगर मान लेंगे तो अनवस्था हो जाएगा भावेच च अनवस्था हो जाएगा ये हो गया कि अध्यास करता अरे लोक शब्द का अर्थ आत्मा होगा अथवा अनात्मा होगा अभी यहाँ तक हो गया कि लोक शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि वो अध्यास नहीं कर पाएगा आत्मा अध्यास नहीं कर पाएगा द्वितीय कहेंगे अनात्मा अध्यास कर लेगा अभी कहते हैं न द्वितीय द्वितीय अर्थात तो अनात्मा जो पूर्व पृष्ठा में विकल्प हुआ था लोक शब्द है न आत्मा उच्चते अनात्मा व अभी इसका विकल्प पक्ष न द्वितीय दीय अर्थात तो अनात्मा अध्यास नहीं कर पाएगा क्यों हेतु देते हैं जड़वात अनात्मनो अध्यास अध्यास कर्तृत्व अनुपत्ति तो जड़ पदार्थ अध्यास नहीं कर पाएगा ये चेतनो ही देवदत्तो अध्यक्षती प्रसिद्धम लोक में यही प्रसिद्ध है जो चेतन होता है वही कहीं अध्यास कर लेता है भ्रांति हो जाती है जड़ को तो ज्ञान नहीं होता तो भ्रम कहाँ होगा चेतनो ही देवदत्त अध्यक्ष प्रसिद्ध अच्छा यहाँ तक अभी पूर्व पक्ष कह दिया लोक शब्द का तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाएगा आत्मा भी नहीं होगा अनात्मा भी नहीं होगा अभी सिद्धांति कहना आरम्भ करता है अथ मतलब सिद्धांति एक बीच में अर्थात तो विरोध दिखाता है पूर्व पक्ष का अथ जड़ से अध्यास कर्तृत्व नाम भ्रांति आश्रयत्व यद्यपि न संभवती पूर्व पक्ष ने कह दिया कि जड़ अध्यास का कर्ता नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि जड़ को ज्ञान होता है क्या तो जिसको ज्ञानी नहीं होता उसको भ्रम कहाँ से हो जाएगा तो जिसको भ्रम ज्ञान होता है वही अध्यास करता है भ्रम ज्ञान अर्थात तद अभावती तत्प्रकार का ज्ञानम होना तो ये ज्ञानम जिसको होगा उसी को ही तदभावती तद का ज्ञान भ्रम ज्ञान हो सकता है जड़ में ज्ञानी नहीं है तो ब्रह्म भी उसका नहीं होगा इसलिए जड़ ब्रह्म का आश्रय बन जाएगा नहीं बनेगा तो सिद्धांत कहता है कि ठीक है तो अर्थ जड़ से अध्यास कर्तृत्व नाम जड़ में अध्यास कर्तृत्व नहीं रहेगा क्यों कहते भ्रांति आश्रय तुम जड़ो में नहीं रहेगा भ्रांति आश्रय यद्यपि न संभव होती तो ठीक है तथापि भ्रांति निमित्तत्वम दृष्टम भ्रांति का निमित्त हो जाता है जड़ भ्रांति का आश्रय नहीं बनेगा किंतु भ्रांति का निमित्त बन जाएगा जैसे स्फटिक का लाल दिख रहा है स्फटिक का लाल क्यों दिख रहा है जपा कुसुम के चलते अब ये जपा कुसुम में लालिमा का भ्रांति के लिए निमित्त बन गया तो सिद्धांत कह रहा है कि निमित्त तो हो जाएगा आश्रय न हो किन्तु निमित्त हो जाएगा भ्रांति निमित्त दृष्टम जपा ये बात सिद्धांति कहा तो पूर्व पक्ष कहता है अर्थात तो जड़ के चलते भी ये अध्यास हो जाएगा सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कहता है कि न ये बात ठीक नहीं है अर्थात तो जड़ भ्रांति का निमित्त बन जाएगा ये बात नहीं है तत्य उपा तत्य उपाधित्व संभवत भाष्यकार मते चड़ से सर्वस्व अध्यासात्मकवाद अध्यास, अध्यास हेतुत्व न संभवती अभी पूर्व कहता है कि आप जो जपा कुसुम को भ्रांति का निमित्त तक बहता है ये जपा कुसुम पदार्थ तो उधर है ना वो भी जपा कुसुम भी भ्रांति है जपा कुसुम पदार्थ तो है कोई भी रक्तवर्ण पदार्थ होना चाहिए तो ये पदार्थ सत्य है Ficar, का जैसे स्फटिक सत्य है जिस प्रकार के सत्य है व्यावहिक सत्य है जैसे स्फटिक व्यावहारिक सत्य हुआ जपा भी ऐसे व्यावहारिक सत्य है तो एक व्यावहारिक सत्य अर्थात सत्य पदार्थ दूसरा सत्य पदार्थ में भ्रांति करवा दिया इसी प्रकार की जड़ आत्मा में अध्यास की भ्रांति करवा देगा तो अभी स्फटिक व्यावहारिक है पुष्प भी व्यावहारिक है दोनों समान सत्ता वाले है और आप कहेंगे कि जड़ और आत्मा आत्मा व्यावहारिक सत्ता है परमार्थिक सत्ता है और जड़ तो आत्मा का दृष्टि से ये जो जड़ हो गए ये तो सब मिथ्या हो गया तो एक मिथ्या पदार्थ दूसरे सत्य पदार्थ में भ्रांति नहीं करवा पाएगा ये पूर्व कह रहा है न तस् सत्य से अर्थात तो जपा कुसुम से सत्य तो संभवात वो तो उपाधि बन जाएगा ये जो जपा कुसुम है वो स्वयं अध्यास्त है क्या नहीं।, नहीं है तो जो सत्य अर्थात तो अनध्यस्त है वो तो उपाधि संभवाद हो जाएगा और कहेंगे ठीक है इसी प्रकार जड़ सवात्मा में उपाधि का अध्यास्त कर देंगे कहते भाष्यकार मत है जो जड़ से सर्वस्व अध्यासात्मकत्वा भाष्यकार मत में सारे जड़ अध्यास रूप है तो होने से अध्यास हेतुत्व न संभवती जो स्वयं अध्यस्त है वो अध्यास का हेतु नहीं बन पाएगा तो सभी भाष्यकार का मत में सभी जगत आत्मा को छोड़ करके बाकी सब अध्यस्त है ऐसे कहाँ कहा गया कहते हैं आठ नंबर टिप्पणी में कहे हैं। भाष्यकार मत ये उत्तम ही ईशाभाष्यमती मंत्र भाष्य स्वात्मने स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम जगत जगत द्वैत रूपम इति तो ईसा भाष्य का आरंभ आरंभ में जहाँ विचार हुआ है तो वही ये बात दिखाए हैं कोई पांच छह पृष्ठा में आ जाएगा पंचम ष्ठ पृष्ठा में टीका में तो सभी भाष्यकार मत में आत्म को छोड़कर के बाकी सब जड़ है वो अध्यस्त है जो अध्यस्त है वो अध्यास का हेतु नहीं बनेगा पूर्व पक्ष कह दिया तस्मात इसलिए पूर्व पक्ष कह दिया तस्मात असंबद्धम इदम भाष्यम ये भाष्य संबद्ध नहीं है अर्थात ये भाष्य समीचीन नहीं है कौन सा भाष्य पोहार्थत्वादिति ये जो संग्रह वाक्य आप कह दिए ये वाक्य ठीक नहीं है इति यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया तो सिद्धांत कहता है कि लोक शब्द न अहंकारादय उच्यंत लोक शब्द से तो अहंकारादि कहा जाता है सिद्धांतिक सिद्धांकना आरंभ करता है त्यावि अर्थक्रियासम अर्थक्रिया मिलकर्ग दुर्दूर्भोग्य मिलकर्गे चा तर व्यावहारिका ये अहंकारादीना अहंकारादीना समर्थत्वेन अभ्युपगम जो व्यावहारिक सत्य होते हैं उनमें अर्थक्रिया सामर्थ्य रहता है तो वही कर दिए अर्थक्रिया कर दिए क्या कर दिए स्वधर्मारोप निमित्व न उपाधित्व संभवत स्वधर्म का आरोप कर देंगे दूसरे के ऊपर यही हो गया अर्थक्रिया कुछ ना कुछ कर देंगे क्या कर देंगे जैसे पुष्प पुष्प अपना लालिमा को स्फटिका में डाल देता है अपना जो गुण है वो उसको डाल दिया अर्थात वास्तविक उसका लालिमा चला नहीं गया उसका प्रतिबिंब उधर आ गया यही कहा जाता है कि अभी पुष्प निमित्त बन जाता है ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर लोक शब्द है ना अच्छा हाँ लोक शब्द है ना देखिए आत्मा नात्मा ग्रंथि रूप तया आत्मा और अनात्मा इसका ग्रंथी आ? तद उभय विलक्षणम उभय अर्थात तो वास्तविक क्या क्या होता है बुद्धि और आत्मा ये दोनों का बीच में संबंध हो जाता है आध्यात् संबंध इसी को कहते हैं है चित जड़ ग्रंथि वास्तविक ये ग्रंथि बोल करके कोई पदार्थ बिल्कुल ही नहीं है ये तो एकदम कल्पित है हम कह सकते हैं घट एक दिखता है और एक भूतल एक है घट भूतलों में जितना सत्य तो बुद्धि होता है वो संयोग में उतना नहीं होता और थोड़ा विचार करने से फिर आता है इसी प्रकार के एक बुद्धि और एक आत्मा ये दोनों तो कहेंगे थोड़ा बहुत हाँ मैं हूं और मेरी बुद्धि है ये तो थोड़ा बहुत अभी ये दोनों का बीच में एक आध्यासिक संबंध हुआ है ये तो सब विचार करने से बुद्धि में आता है यहां कहते हैं कि स्व धर्म स्व अर्थात तो जो अभी दृष्टांत में कुसुम उसका धर्म हो गया लालिमा इसको वो डाल देता है स्फटिका इसी प्रकार की बुद्धि बुद्धि अपना जो धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख ये सब को ये आत्मा में आरोप कर देता है ये ही जो कर देता है इसी को कहा जाता है कि आध्यासिक संबंध हो गया ये वास्तव पदार्थ कुछ संबंध नहीं हुआ है केवल कल्पित मात्र जैसे हम कहते हैं कि घट और भूतल का बीच में एक संयोग संबंध ये कहाँ जो लोग शास्त्र विचार नहीं करते उनको कहाँ संयोग संबंध संयोग तो थोड़ा बहुत चलेगा सटा हुआ है कभी थोड़ा भूतल में लाल लग गया हो सकता है किंतु जब वह न्यायिक लोग कहेंगे कि ये कपालों में घट किस संबंध से रहेगा हम बाकी लोग बिल्कुल उद्भट कल्पना ये कहाँ से ऐसे समवाय संबंध आपको दिख जाता है वो विचार करने से कल्पित तो होता है इसी प्रकार की आत्मा और बुद्धि और आत्मा का बीच में जो संबंध आध्यासिक संबंध है उससे क्या होता है कहते हैं अर्थक्रिया क्रिया हो जाता है अर्थात कुछ न कुछ तो घट जाता है स्वधर्म आरोप निमित्त उपाधित संभव जैसे ओहो हम लोग टिप्पणी देखने चले थे आत्मा आत्मात्मा ग्रंथि रूपतया आत्मा और अनात्मा अनात्मा हो गया बुद्धि आत्मा हो गया चैतन्य ये दोनों का ग्रंथी ये ग्रंथि जो है तो ये जो घट भूतल होगा संयोग ये संयोग घट है ना भूतल है उससे विलक्षण कहते हैं तद तो उभय कार्य कारण संघात एव लोक शब्दार्थ कार्य कारण वहाँ कारण चाहिए कार्य कारण संघात एवं लोक शब्दार्थ ना आह तो अर्थात तो जहां ये दोनों मिले हुए हैं उसी को ही यहाँ लोक शब्द से कह दिया गया उसी को ही अहंकार कह दिया जाता है वास्तविक अहम हो गया चैतन्य और करोति ये करोति जो है वो बुद्धि हो गया तो अहम और करोति ये दोनों मिल जाने से अहंकार हो गया और यदा अहम न करोती तदा तो शुद्ध चैतन्य हम करो थी ये जब तक तो होता है मैंने कर दिया कुछ मैं ये जब हो गया कहते हैं यही अहंकार हो गया तो न करो थी कहे चैतन्य हो गया टीका में स्वधर्म आरोपित आरोप, आर आरोप निमित्त न उपाधित्व संभवात जैसे जपा कुश्म अपना लालिमा को स्फटिक में आरोप करके उपाधि हो गया इसी प्रकार की बुद्धि आदि भी अपना धर्म सुखी दुखी सुख दुख इत्यादि सब कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो इत्यादि को चैतन्य में आरोप करके उपाधि हो जाने से उपाधि तो संभवत परमार्थ सत्य से व उपाधित्वित तो असमान प्रति दृष्टांता भावत अच्छा ठीक है आज यहाँ रखेंगे ओम संग नो मित्र संगण sanno mm -hmm.